बताया था था ना का रूप जब उसके अवयोगीण हो जाए और निर्गुण होने के कारण गुणों के छीण होने से भी वह छीन नहीं होती है जैसे की इसमें कोई अच्छे रंग लगा हो कपड़े में तो गुण क्या हो गया इसका वो का शायर का रंग हो गया ना गुण अब काशाया रंग इसका कम हो जाए तो तो ये वस्तु तो बनी हुई है वस्तु क्षीण नहीं हुई गुण क्षीण हो गया ना गुण के क्षीण होने से क्या कहा जाता है कि ये क्षीण हो गया तो उसमें परमात्मा में कोई गुण नहीं है इसलिए गुणों के क्षीण होने से भी वह क्षीण नहीं।, नहीं होता है ऐसा आया था अब देखना या एनम एनम का अर्थ क्या किया था पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षण वाला पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाला पूर्व मंत्र में क्या बोला वो आ, वो अज है और क्या है नित्य है शाश्वत है ऐसा तो पूर्व तो पूर मंत्र में कहे लक्षणों वाले इस आत्मा को जो अविनाशी नित्य अजन्मा और अभ्य जानता है ये बताया था ना तो वह जानने वाला अधिकारी पुरुष कैसे हनन क्रिया को करता है और मतलब कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है मरवाता है मतलब किसी को मारने के लिए लगाता है समझ में आ रहा है बात ना अब यहाँ पर बताया गया ना कि दोनों इसने वो कथम कम घाती गा, और कथम कम हंती इस कार्थ भाषाकार क्या करते हैं कथंचित कंचित न हंती किसी प्रकार किसी को नहीं मारता है कौन वैसा जानने वाला किसी प्रकार किसी को अब कथनचित ना न घाती और किसी प्रकार किसी को नहीं मरवाता है कहते हैं दोनों स्थानों पर आक्षेप ही अर्थ है प्रश्न क्योंकि प्रश्न अर्थ असंभव है ध्यान देना आक्षेप पर तो प्रश्न अर्थ जैसे कि आप कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है गलत काम कर रहा है और मना करने वाला उसको सामने देख रहा है फिर वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो तो क्या पूछना चाहता है सामने देख रहा है गलत काम कर रहा तू क्या कर रहा है बोलेगा तो क्या यह प्रश्न से क्या आक्षेप अर्थ है मतलब निषेध करने में तात्पर्य उसका आक्षेप अर्थ है मतलब निषेद है क्या अर्थ है तो दोनों स्थानों पर निषेध ही अर्थ है तो कथम कम गाती होती मतलब किस इसका क्या किस प्रकार की मारता है मतलब किस किस प्रकार की मरवाता है इसका क्या मतलब किसी प्रकार किसी भी प्रकार किसी को नहीं मरवाता है और किसी प्रकार किसी को भी नहीं मारता है समझ गए तो आक्षेप कर यहाँ निषेध है तभी भाष्यकार ने क्या किया न कथंचित कंचित हंती ये लगाया ना ना लगा दिया ना पहले ये कथम सा पुरुष कम हंती कम कर लिखा कथम कर लिखा न जोड़ दिया भास्कर ने क्यों आक्षेप कर थे आक्षेप का क्या थे निषेध अब आगे न कथनचित कंचित गाती थी यहाँ भी ना जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर आक्षेप अर्थ है आक्षेप से क्या लेगा इधर थे वो कुछ वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं भगवान के उत्तर देगा वो निषेध इधर थे अब पाठ देखेंगे अब ये पूर्व में जो श्लोक आया है ना जायते ना जायते का से है उत्पत्ति से रहित उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति एक विकार है ना तो उत्पत्ति रूप विकार से रहित और मृत्ये का क्या अर्थ है मृत्यु रूप विकार से नहीं मरता नहीं है विनाश नहीं होता है विनाश रूप विकार से रही थे बात समझ में आ रही है ना अच्छा और ध्यान देना आत्मा अविकारी क्यों है क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है अच्छा अब ध्यान देना तो अविकारी क्यों है आत्मा क्योंकि उसकी हाँ तो ध्यान देना उसकी उत्पत्ति न होने से और मृत्यु न होने से वो क्या है अभिकारी तो अविकारी में हेतु क्या है उत्पत्ति ना होना और मृत्यु ना होना तो ये इक्कीसवे श्लोक का जो अवतरणिका है ना वहाँ पर क्या बताया था ना जायते इति अनेन हेतु मुक्त है ना जायते इस इस श्लोक के द्वारा आत्मा के अविकारी होने में हेतु को कहकर अविकारी होने में हेतु क्या है मतलब उत्पत्ति न जायते न मिलते उत्पत्ति न होना और मृत्यु न होना ये किसमे हेतु है अभिकारी होने में अधिकारी होने में कहिए या कहिए अभिकारी सुने निर्विकार तुम्हे है ये हेतु हो गए अब यहाँ पर ध्यान देना जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे तो हेतु ना जायते न ना मियते है ना, ना जाते न मरिय हेतु है ना जायते का क्या अर्थ है उत्पत्ति रूप विकार से रहित तो न मियते कर्थ है विनाश रूप विकार से रहित तो ये तो ध्यान देना तो हेतु कर्थ अभिकारी हो गया ना हेतु कर् से रहित हो गया तो उत्पत्ति न जायते क्या उत्पत्ति रूप विकार से रही रही। और न नियत विनाश रूप विकार से तो हेतु अर्थ क्या हो गया अभिकारी क्या हो गया अभिकारित लगाइए हेतु से अविक्रिय हेतु के अर्थ है निर्विकारत्व हेतु अर्थ क्या हुआ निर्विकारत्व कहिए या अविकारित तो कहिए अविकारित अविकारित्व भी कह सकते एक मिनट निर्विकारित शब्द बोला ना हेतु के अर्थ निर्विकार बोलेंगे ना तो बोगरी समाज है निर्गता विकारा यश से क्या तो फिर निर्विकार का क्या अर्थ होगा विकार से रहित रहते ठीक है और अविकार का भी अर्थ हो जाएगा अविद्यमान विकारा यश से अविद्यमान भिकारा तो अविकार का भी अर्थ क्या हो गया निर्विकार और यदि ऐसा बोला एक समझ में आती अविकार और निर्विकार शब्द एक अर्थों के बोधक हो गए ना अभिकार और निर्विकार दोनों का क्या अर्थ हुआ विकार से रहित अब यदि ऐसा शब्द बनाए विकारा अश्य अस्थिति विकारी तो विकारी कौन हो गए घटाजी तो आत्मा क्या बनेगा अभिकारी तो ध्यान देना जो अभिकार अर्थ है वो समास करने पर वही इन्हीं प्रत्यय करने पर अभिकारी का अर्थ तो अभिकारी और अभिकार का ये अर्थ हो गया ना हो गया समझ गया भिकारा अश्य स्थिति तो घटाजी कैसे हो गए बिकारी तो फिर न समाज करेंगे तो आत्मा कैसा हो जाएगा अभिकारी hmm. तब आत्मा को अभिकारी कहेंगे इन्हीं प्रत्यय किया ना मतपरसी और जब कहेंगे कि यह विद्यमान अभिकार यश से ऐसा बोबरी समाज करेंगे तो क्या शब्द बनेगा अभिकार तो अविकार और अभिकारी का एक ही हो गया निर्विकार और निर्विकारी का वो समझ लेना आप व्याकरण की बात है तो यहाँ पर जो है ना अभिक्री शब्द है ना अभिक्री अर्थ वही अविकार या निर्विकार क्या है हाँ अब ध्यान देना तो हेतु का अर्थ निर्विकार कैसे हुआ समझ गए ना तो अविक्रियत तो लगा है ना अविक्रिय अर्थ है निर्विकार तो अविक्रियत का क्या हुआ निर्विकारत्व तो. हेतु के अर्थ निर्विकारत्व तो की हेतु के अर्थ निर्विकारत्व तो की अब ऐसा लेना यहाँ पर आप ऐसा विदुषा सर्व कर्म प्रसा प्रसना ज्ञानी ऐसा लगाना वैसे अच्छा रहेगा एक बार सर्व कर्म प्रतिषेद यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक बार ऐसा अध्यय कर लीजिए आप सर्व कर्म प्रतिषेदे इसका अध्यय कर लेंगे तो कंक्ति लग जाएगी कि विदूषा लिखा है ना तो ऐसा समझना यही नहीं यही अध्यय करिए सर्वकर्म प्रतिषेदे ऐसा समझिए कि जो पहले जो बताया गया है कि क्या है कि आत्मा कुछ करता नहीं है बत, बताया गया ना अभी एक ना, कहा आया था कुछ नहीं करता है ये भाषण में कहीं शब्द था हाँ अभी अभी आया है ना केन प्रकार विद्वान पुरुषाद अधिकृतो हनन करो थी है वो किस प्रकार हनन किस प्रकार मार सकता है और किस प्रकार मरवा सकता है तो मतलब है कि वो मार नहीं सकता है और मरवा नहीं सकता है तो ध्यान देना मार नहीं सकता है मरवा नहीं सकता है तो भाष्यकार का तात्पर्य इसके इस प्रकार सभी क्रियाओं का निषेध किया गया है ज्ञानी के सभी कर्मों का निषेध किया गया है कि ज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकता है ज्ञानी कोई भी कर्म <exhales dólares> तो ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का निषेध किया गया है सभी कर्मों का और हंद धातु जो कहा गई कही गई है ना कम घाटी हंटी कम जो हंध धातु का प्रयोग किया है वो उदाहरण के लिए किया है उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे दिया की वो अन्य क्रिया नहीं कर सकता है लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि वो कोई विकर्म नहीं, कर, नहीं कर, कर सकता है तो अब क्यों कर्म नहीं कर सकता है कोई क्योंकि वो अविकारी है क्योंकि वो क्या है अविकारी है तो लगा ये सभी कर्मों का निषेध करने में निर्विकारत्व हेतु हेतु अर्थ बताया मैंने निर्विकारी है ना कि सभी कर्मो का निषेध करने में हेतु के अर्थ निर्भिकारत्व की समानता होने के कारण निर्विकारत् समान समझना निर्विकार होने के कारण हनन क्रिया ना करे निर्विकार होने के कारण हनन कर्म ना करे और कर्म करे यह संभव है क्या नहीं निर्विकार होने के कारण हनन कर्म ना करे और दूसरे कर्म करे यह संभव है क्या नहीं। तो कहते हैं निर्विकारत्व तो हेतु तो समान है इसलिए क्या होगा वो कोई भी कर्म पंक्ति लगाना सभी कर्मो का निषेध करने में हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण निर्विकारत्व की किसमें समानता सभी कर्मों का निषेध करने में क्या कहेंगे सभी कर्मों का निषेध करने में हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण भगवता प्रकरणार्था विप्रेता भगवान को यही प्रकरण का अर्थ मान्य है क्या मान्य है विदुषा सर्व कर्म प्रस्ते की ज्ञानी के ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का निषेध है ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का निषेध है यही भगवान को प्रकरण का अर्थ मान्य है पंक्ति को एक बार फिर लगाएंगे क्या अध्यय क्या करना है सर्व कर्म प्रस्तेदी की सभी कर्मों का प्रस्पेद करने में हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण हेतु के अर्थ निर्विकारत्व की समानता किसने है सभी कर्मों का हाँ सभी कर्मों के प्रति करने में हेतुअर्थ निर्विकारत्व की समानता होने के कारण भगवान को यही प्रकरण कार्य मान्य है क्या कि ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का प्रति है कहते तो हैं ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का प्रसेद है तो यहाँ पर केवल हन को ही क्यों कहा नायतीरा नहीं, नहीं नहीं हाँ कम या अभी ठीक पास में कम गाते थे तो पास में कहा है ना तो हनु को ये क्यों कहा कि हनन क्रिया नहीं कर सकता है हनन कर्म नहीं कर सकता है ऐसा क्यों कहा कहते हैं हनते है ना कि हनन क्रिया हनन क्रिया के विषय में आक्षेप करना उदाहरण के लिए है या हनन क्रिया को लेकर आक्षेप करना उदाहरण के लिए है या हनन क्रिया को लेकर निषेध करना उदाहरण के लिए है उदाहरण तो एक दो दिए जाते हैं ना ठीक है ये तो दृष्टान्त हो गया दृष्टान्तिक समझ लेना किसी को तो नहीं मान सकता है किंतु हनन क्रिया को लेकर आक्षेप करना केवल उदाहरण के लिए है और भगवान को क्या मानने हैं ज्ञानी के लिए सभी कर्मो का निषेध करने में तो ये भाष्यकार ने अपना अभिप्राय बता दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है अच्छा दूसरे लोग क्या मानते हैं इसके द्वारा न्यायिक वगैरह जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वो बाद यहाँ से जो है पूर्व पक्ष आया ने अपना अभिप्राय बता दिया अब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष बना, बना करके कुछ बातें कही जाती है तो पूर्व पक्ष आ गया क्या कर्म संभव कम हेतु विशेषण ज्ञानी ज्ञानी के द्वारा कर्म सम ज्ञानी के कर्म संभव न होने में ज्ञानी का कर्म संभव होगा या ऐसा ध्यान देना कि ज्ञानी ज्ञानी के कर्म संभव न होने में कम हेतु किस हेतु विशेष को देखते हुए किस हेतु विशेष को हेतु विशेष किस में कर्मो के सम्भव न होने में कर्मों के सम्भव किसके कर्म संभव नहीं होंगे ज्ञानी के कर्म संभव न होने में ज्ञानी के कर्म संभव न होने में कर्म संभव नहीं होगा तो उसका कोई हेतु होगा ना किसका हेतु कर्मों के संभव ना होने में कि ज्ञानी के कर्म संभव ना होने में कम हेतु विशेष को देखते हुए कथम सा इति इसी कथम इस प्रकार भगवान कर्म के विषय में आक्षेप करते हैं कथम सा इस प्रकार भगवान कर्म के विषय में आक्षेप करते हैं मतलब किस हेतु विशेष को देखते हुए भगवान कथम सा पुरुषा इस प्रकार कर्म के विषय में आक्षेप करते हैं लग गया कर्म के विषय में आक्षेप है ना आक्षेप का कर्म के विषय में आक्षेप कर रहे हैं तो हेतु क्या है उसका ये पूर्व पक्ष हुआ ना तो अब इसका जो है ये उत्तर पक्ष देखना मतलब सिद्धांत तो ध्यान देना सिद्धांती को क्या हेतु मान है आत्मा अविकारी इसलिए कुछ है? नहीं कर सकता है जो विकारी वस्तु होगी वही कुछ करेगी कर्तृत्व जिसमें विकार होगा वही कुछ करेगा कर्तविकारो रूप विकार जिसमें होगा वही कर पाएगा ननु ननु से जो है ना ये सिद्धांत कहा जा रहा है लेकिन इसको भी पूर्व पक्ष बाद में काटेगा इसलिए यहाँ पे ननु लगा दिया है उक्ता एव आत्मना अविक्रियव सर्व कर्म संभव कारण विशेष लगाइए सभी कर्मो के संभव न होने में कारण विशेष आत्मा का अविक्रियव कही दिया लग गया या ऐसा लगाना आत्मा का अभिक्रियत तो ही सभी कर्मों के संभव न होने में कारण विशेष है तो किसके द्वारा ज्ञानी के द्वारा या ज्ञानी के सभी कर्मों के संभव न होने में असंभव है ना ज्ञानी के सभी कर्म संभव न होने में कारण विशेष आत्मा का अभिक्रियत तो कई ही दिया कई ही दिया ये किसका किसकी बात है सिद्धांति की है ना अब इसको पूर्व पक्षी काट रहा है इसलिए शंका जैसे बनाया था नमू लिख करके और फिर पूर्व पक्षी कहता है ये ये सत्यम का मतलब सत्य है आपने कहा ये बात सत्य है सत्य कहते हैं कि तुम्हें अर्धांगीकार अर्थ में सत्य आता है मतलब कह दिया ये तो सत्य है लेकिन वो हेतु पर्याप्त नहीं है हेतु ठीक नहीं है ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी तो कहने का तात्पर्य आप देखिए वो जो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि आत्मा अभिकारी है ये बात तो ठीक है पर अभिकारी आत्मा को ना जानने वाले आत्मा अभिकारी आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कर्म ना कर सके ऐसी बात है? नहीं है जैसे ठाणु इस स्थिर इस है ना इस ठाणु कहते हैं पेड़ को ऊपर जो पेड़ ऊपर से टूट जाए कट जाए वो नीचे का हिस्सा खड़ा हो रहता है उसे क्या कहते हैं स्थाणु अब कोई देख दे किसी स्थाणु में कोई विकार ना हो तो इस स्थाणु अविकारी है ऐसा ज्ञान किसी को हो सकता है जिसे स्थाणु में कोई विकार नहीं है निर्विकार कोई स्थाणु को तो किसी को क्या ज्ञान होगा स्थाणु अविकारी है इस स्थाणु अविकारी है या ज्ञान जिस व्यक्ति को होगा उस व्यक्ति के द्वारा कोई कर्म नहीं होगा ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं तो उसी प्रकार आत्मा अभिकारी है ऐसा जानने वाला व्यक्ति से कोई कर्म संभव हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है बात समझ में आती है न जैसे स्थाणु अभिकारी है ऐसा कोई जानता है तो वो कर्म नहीं कर सकता है क्या तो उसी प्रकार आत्मा अभिकारी है ऐसा जो जानता है तो वो भी कर्म कर सकता है उसके द्वारा कर्म असंभव कैसे हैं ये ये बताना चाहते हैं सत्यमुक्ता ये बात ठीक है अच्छा आगे लगाना अभिक्रिय अभिक्रियवाद आत्म न हाँ, हाँ। अभिक्रियामना है ना पंचमेंट दोनों पंचमें दोनों पद है अभिक्रियात भी पंचमंत है आत्मना भी पंचमंत है पंचमी ये प्रश्नांत है की अभिकारी आत्मा से अविकारी आत्मा से विदुषा अन्य अविकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है अविकारी आत्मा से उसको जानने वाले की भिन्नता है जैसे स्थाणु से स्थाणु निर्विकार है इसको जानने वाला भिन्न होता है ना तो अभिकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है इसलिए सा कारण विशेषा न वो कारण विशेष नहीं कहा गया दोबारा लगाइए पंक्ति ऊपर क्या बताया था आत्मनाशेषा हो गया ना फिर पूर्व कहता है सत्यम ये बात तो ठीक है तू सा कारण विशेष आना उखता किन्तु वह कारण विशेष नहीं कहा गया वो कारण विशेष मतलब अविकारित्व को या निर्विकारित्व को कारण विशेष नहीं मान रहा है पूर्व ठीक है सत्यम दूसरा कारण विशेष ना उक्ता किन्तु वह कारण विशेष नहीं कहा गया किसने सभी कर्मों के संभव ना होने में कारण विशेष नहीं कहा गया क्यों तो बता क्यों नहीं कहा गया तो बताते हैं क्योंकि अन्यत्वाद पंचमी है ना तो क्योंकि हेतु है क्योंकि अविकारी आत्मा से विदुषा अन्यवाद क्योंकि अभिकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है अब इसको और वो बताता है अपनी बात को अविक्रिया स्थाणु विदित बता अभिक्री स्थान को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं है कर्म संभव ऐसा कर सकते हैं क्या हाँ अच्छा एक मिनट ना ही पहले भी आया है ना अभिक्रियम स्थानित होता है अच्छा ठीक है लग जाएगा अभिक्रियम स्थाणु वितरित होता कर्म ना संभव होती अभिक्री या अभिकारी स्थानु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं है ऐसा होता है क्या तो फिर ऐसा तो नहीं होता है ना मतलब जैसे नहीं होता है उसी प्रकार क्या होता है अभिकारी आत्मा है उसके जानने वाले के द्वारा कर्म कर्म नहीं हो सकते है यह बात है? नहीं, नहीं कह सकते हैं अच्छा ना ना कैलाश की आसन पुस्तक में भी पहले दिया है ना अच्छा ठीक है तो लगाते हैं फिर इसको कैसा नया काम करो दोनों तो एक ना पहले है एक बाद में है इसका अंग देखना कहा बैठता है अभिकारी स्थानों को जानने वाले के द्वारा करने संभव नहीं होते है ये तो ठीक है सत्य है तुमने कहा कारण विशेष नहीं है भी हो गया अच्छा क्या है ठीक है पढ़ जाओ इतना पढ़ो पढ़ो पढ़ो पड़ते चलो साथ में वेद नाम यो वेद इति संबंध एनम पूर्वेण मंत्रेण उत्तर जन्म अपक्षय किएन प्रकारेण तु पुरुषे करोति रही अव्यपक्षित्रिया कि सभी सभी कर्मों के संभव होने में कारण विशेष आत्मा का दिया। पक्षी कहता है सत्यम ये तो बात सत्य है कि आपने ये बात तो सत्य है किंतु तो कारण विशेष नहीं कहा का गया कारण विशेष नहीं कहा गया ये कोई कारण विशेष नहीं है और भी बताते हैं कि अभिकारी आत्मा से उसको जान... क्योंकि अभिकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है पूर्व पक्षी चल रहा है न? अच्छा फिर बताते हैं कि अभिक्री अभिकारी स्थाणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं होते हैं, ऐसा होता है क्या न तो ऐसा कर लेना कर्म ना सम्भव होती इति न तो ऐसा समझ लेना कि अभिकारी स्थानों को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कर्म संभव नहीं होते ऐसा मतलब क्या है अभिकारी आत्मा को जानने वाले के द्वारा अभी संभव होते हैं इसी प्रकार या स्थाणु का ना कि अविकारी तो स्वाणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव होते है ना ठीक लग गया तो इसी प्रकार जैसे जैसे अविकारी स्वाणु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव होते हैं उसी प्रकार अविकारी आत्मा को जानने वाले के द्वारा भी कर्म संभव होते हैं तो अविकारी जानना अविकारी समझना आत्मा को आत्मा का अभिकारी होना या कर्म के सम्भव न होने में कारण विशेष हो जाएगा क्या अब समझिए ना इति चेत तक पूर्व पक्ष तो आगे देखना ना से ये जो है सिद्धांत है ऐसा नहीं कहना तो ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो ये समझ लेना कि यहाँ पर भाषा जैसे वो शंका ने बताया ना कि अविकारी आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न है तो भाषिकार बताएंगे कि अभिकारी जानने वाला अविकारी आत्मा से भिन्न नहीं है जानने वाला अभिकारी आत्मा से भिन्न नहीं हाँ ये भाष्यकार कहेंगे इस स्थाणु का जो उदाहरण था ना वहाँ निर्विकार निर्विकारी स्थाणु अलग था और उसको जानने वाला हाँ इसलिए जानने वाले के द्वारा कर्म संभव हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है जो अविकारी आत्मा है वही जानने वाला है वही जानने वाला हाँ तो जो जानने वाला है वो अविकारी ही है जानने वाला कैसा है जानने वाला स्वयं अविकारी है अपने से भिन्न किसी को अभिकारी समझता ये बात नहीं है स्वयं अपने को अभिकारी समझता है जब जानने वाला स्वयं अभिकारी है तो कर्म हो पाएंगे नहीं होंगे। और वहाँ स्थानु को जो निर्विकार जानने वाला है वो जानने वाला स्वयं निर्विकार है क्या हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं। वो जिसको जानता है वो निर्विकार है स्वयं तो निर्विकार नहीं है ना और यहाँ पर क्या है की ज्ञानी स्वयं अभिकारी है जानने वाला स्वयं अभिकारी इसलिए कर्म संभव नहीं होंगे ऐसा भाषाकार का लगाइए ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि विदुसा आत्मत्वा क्योंकि जानने वाले का आत्मत्व है जानने वाले का आत्मत्व है या क्योंकि ना मतलब ऐसा नहीं ना क्योंकि जानने वाले का आत्मत्व है अथवा क्योंकि जानने वाला ही आत्मा है जानने वाला ही हाँ आत्मा, आत्मा है या जानने वाला ही निर्विकार आत्मा ऐसा करेंगे क्या कहेंगे जानने वाला ही निर्विकार हाँ जानने वाला ही निर्विकार आत्मा है उससे अलग नहीं है निर्विकार आत्मा या अर्थ करना अब कहते हैं दे आदि संघात से ना विद्वता कि दे आदि संघात की विद्वता नहीं है या दे आदि संघात का नहीं है दे संघात का मतलब क्या होता है समूह समू। तो दे क्या है यह है ना हार मांस इन सबका समूह है ना पंचभूतों का समूह है तो दे, दे क्या एक संघात है जो आ, कई वस्तुओं से मिल करके बनता है ना उससे क्या कहते हैं संघात सांकारिता माया था ना संघात पर तो दे आदि से क्या लेना इंद्री मन प्राण बुद्धि क्या कहेंगे इंद्री मन प्राण ले लेना कि दे आदि संघात की विद्वता नहीं है दे आदि संघात की विद्वता नहीं है अब ध्यान देना दे आदि संघात की विद्वता नहीं है तो तो दे आदि विद्वान नहीं हुए तो शेष कौन बचा आत्मा तो अथा कर परिश्रेष्कार इस कारण शेष रहने से इस कारण शेष रहने से शेष समझते है ना दस में पांच निकाल दो शेष कितने बचे तो यहाँ देयादि संघात ये अनाथ पदार्थ और आत्मा है तो देयादि संघात आत्मा दे नहीं दे आदि संघात की विद्वता नहीं हुई और देयादि संघात को निकाला तो शेष क्या बचा तो ये पार शेष याद करते शेष होने से इसलिए शेष होने से असंघात कार्न इसलिए शेष शेष होने से दे संघात से भिन्न आत्मा विद्वान है दे संघात से भिन्न आत्मा तो विद्वता किसकी होगी हाँ आत्मा विद्वान है या आत्मा की विद्वता है या दे आदि संघात से भिन्न अभिकारी आत्मा विद्वान विद्वान है क्या कहेंगे दे आदि संघात से भिन्न अभिकारी आत्मा विद्वान है या अभिकारी आत्मा की विद्वता है लगेगा अतः परिहत इसलिए शेष रहने से अभिक्रिया आत्मा विद्वान शेष रहने से संघात से भिन्न अभिकारी आत्मा है या अभिकारी आत्मा की विध्वता है दा कर्म असंभव उस ज्ञानी के कर्म संभव ना होने के कारण है, उस ज्ञानी के कर्म संभव ना होने के कारण कथम सा पुरुषा इस प्रकार भाष्यकार के द्वारा आक्षेप करना उचित है के द्वारा किसके द्वारा कि उस ज्ञानी के कर्म संभव ना होने के कारण श्री कृष्ण के द्वारा कथम सा पुरुषा इस प्रकार आक्षेप करना उचित है लग गया तो उत्तर क्या मान कर दिया गया की जो अभिकारी आत्मा है वही वही क्या है विद्वान है वही जानने वाला है ठीक है तो उससे क्या है वो संभव नहीं होंगे अब वो या वो दृष्टांत यथा बुद्धाद या हृत से शब्दाद्य अविक बुद्ध वृत्ति अविवेक विज्ञान अविद्या उपलब्ध आत्मा कल्प्य के लगाइए यथा अभिक्रिया जैसे आत्मा अभिकारी ही होते हुए यथा अभिक्रिया जैसे आत्मा अभिकारी ही होते हुए बुद्धिवृत्ति अभिवेक विज्ञानी है न की बुद्धिवृत्ति जैसे आत्मा के अभिकारी ही होने पर बुद्धिवृत्ति और आत्मा के विवेक ज्ञान न होने के कारण अभिवे अभि, अभिवेक विज्ञानी ये ना कि बुद्धिवृत्ति और आत्मा के विवेक ज्ञान न होने के कारण अच्छा अब ध्यान ध्यान देना देना तो बुद्धि बुद्धि बुद्धि वृत्ति जैसे कभी होती है घटाकार कभी होती है पटाकार इसको समझने का ऐसा प्रयास कीजिए न्याय मत में किसी भी पदार्थ का ज्ञान कैसे होता है पहले क्या होता है आत्मा मन का संयोग होता है है आत्मा और मन का संयोग होता है और मन हाँ और मन जब मन का संयोग होगा चक्षु इंद्री के साथ मन का संयोग होगा तब और फिर चक्षु का संयोग किसके साथ होगा घटादी पदार्थों के साथ तो घटा का ज्ञान होगा आत्मा मन का संयोग मन का संयोग त्वक के साथ त्वक का संयोग घटादी विषय के साथ तब किसका ज्ञान होगा घटादी विषयों का तो न्याय वैशे मत में ज्ञान क्या है आगंतुक है या जन्म है इंद्री और विषय के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है ना अब इसमें क्या है कि शांक योग और ये शंकर वेदांत की प्रक्रिया में काफी समानता है कि वहां पर क्या है कि आत्मा और मन का संयोग है ना और मन का संयोग चक्षु के साथ है और चक्षु का संयोग किसके साथ होगा तो तो घट तो के साथ होगा किसके साथ होगा घटाजी के साथ होगा तो अब इसमें वेदांत परिभाषा बताया है ना कि जो बुद्धि है न जो अंताकरण है ना वो अंताकरण भी क्या होता है कि चक्षु के द्वारा बाहर निकल करके और विषय के आकार का हो जाता है वाला है? है। हो जाता हाँ हाँ जो अंतरकरण है ना, बात है ना न्याय वैशिष्टिक सिद्धांत में मन को अणु माना है सुखाद उपलब्धि साधना इंद्रिया मना अगे क्या है परमाणु परमाणु रूपल परम अणु है अत्यंत सूक्ष्म है निर्वयो है तो निर्वय पदार्थ तो बाहर नहीं जा सकता है अंदर रहते हुए बाहर जा पाएगा क्या और यदि बाहर निकल जाए तो आदमी मर जाएगा एक तो बाहर जा नहीं पाएगा जी बाहर चला जाएगा तो वो मर जाएगा और इसमें क्या है कि अंताकरण को मध्यम परिमाण माना है कैसा माना है मद्ध्य। तो मध्यम परिमाण वाली वस्तुओं तो, होती है बाहर भी ले सकती है अंदर भी ले सकती है तो जैसे नदी का पानी जो है ना नाली के द्वारा निकल करके जैसे खेत में जाता है उसी खेत के आकार का हो जाता है तो अंत्याकरण भी क्या होता है की नेत्र से निकल करके और मतलब इंद्रियों से निकल करके विषय स्थान में जाकर विषय के आकार का हो जाता है तो अंताकरण जाता है या बुद्धि वृत्ति अंताकरण की वृत्ति जाती है कुछ भी कहते हैं तो ये अंताकरण की वृत्ति शिक्षु से निकलकर कर घट देश में जाकर कैसी हो जाएगी घटाकार और पटदेश में कैसी हो जाएगी पटाकार हो जाएगी अच्छा वहां अंताकरण की वृत्ति कहिए या बुद्धि की वृत्ति कहिए कुछ भी कह सकते है आप मन बुद्धि चित्त अहंकार ईसा एक ही चार नाम है वेदांत है तो यहाँ कहते हैं बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने से विवेक ज्ञान आप ऐसा समझना कि विवेक ज्ञान का मतलब क्या है कि बुद्धि अलग है मैं अलग हूँ ऐसा जानना और अलग अलग ना जानना क्या हुआ ये अविवेक ज्ञान हुआ हाँ विवेक विज्ञान न हुआ जैसे देखो आप ऐसा समझिए कि जल जल कभी हिलता है ना जल हिलता है जल में उसका मान लीजिए चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो के चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और हिलना किसमें हो रहा है जल में तो अग्न व्यक्ति किसमें हिलना मान लेता है चंद्रमा में देखो चंद्रमा हिल रहा है वो चंद्रमा हिल रहा है हिल किस कौन रहा है जल और चंद्रमा का हिलना क्यों मानता है क्योंकि जल और चंद्रमा का अभेद समझ रहा है या जल और चंद्रमा का भेद ज्ञान उसको नहीं है उस समय जल और चंद्रमा का भेद ज्ञान तो उसी प्रकार ध्यान देना बुद्धि वृत्ति और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है बुद्धि वृत्ति और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है इसलिए बुद्धि में क्या है जो सुख दुख है और ध्यान देना जब घट का ज्ञान होता है ना तो अंतागरण की वृत्ति बाहर घटाकार पटाकार होती है जाकर के और सुख दुख भाई विषय तो नहीं है ना तो सुखाकार दुखाकार अंदरी हो जाती है सुखाकार और दुखाकार अंदरी हो जाती है तो ध्यान देना कि सुख दुख है किसमें ये बुद्धि में है किसमें बुद्धि में है अब भेद ज्ञान ना होने के कारण ये सुख दुख को किसमें समझ लेता है आत्मा में समझ लेता है वेदांत परिभाषा की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार सुख दुख तो किसमें है बुद्धि में और वो समझ किस में लेता है क्योंकि वो भेद ज्ञान नहीं, नहीं है भेद ज्ञान नहीं है ऐसा अच्छा और तो तो पंक्ति लगाएंगे आप इस पंक्ति को लगाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार क्या बुद्धिवृत्ति और आत्मा का विवेक विज्ञान विवेक ज्ञान न्या होने से बुद्धिवृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने से अर्थात अविद्या अर्थात अविद्या होने से कह सकते हैं ना या तो इसको अविद्या को अलग भी रख सकते हैं पर। पंक्ति लगाना यथा जैसे आत्मा अभिकारी ही होने पर बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने से अविद्या के कारण अविद्या के कारण है बुद्धिदि हृतस्व एक अर्थ है कि बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए हुए शब्द आदि विषयों को बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए हुए शब्द आदि विषयों को बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए गए शब्दादी विषयों को उपलब्ध आत्मा कल्पते कि ग्रहण करने वाले आत्मा की कल्पना की जाती है या ग्रहण करने वाले आत्मा की या इनको ग्रहण करने वाला आत्मा है ऐसी कल्पना की जाती है किस कारण से ये अविद्या के कारण है फिर ध्यान देना शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले कौन है बुद्धि आदि इंद्रिया कौन है बुद्धि आदि हाँ शब्द ये बुद्धि आदि को ग्रहण बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए शब्द आदि विषयों को बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए शब्द आदि विषयों को बुद्धि की वृत्ति ही तो शब्दाकार होगी जिसे घटाकार होती या रूपाकार रसाकार गंधाकार कौन होती है बुद्धि की वृत्ति इसलिए चक्षु आदि जो बाय इंद्रिया है ना ये विषयों को बुद्धि में अर्पित कर देती है व इंद्रियां जो होती हैं ये विषयों को किसमी अर्पित कर देती हैं, बुद्धि में कर है इसलिए आदि बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किया गया और बुद्धि में जो स्थित विषय हो जाता है ना फिर उसको वो आत्म चेतन प्रकाशित करता रहता है पंक्ति लगाएंगे जैसे बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक ज्ञान न होने के कारण जैसे अभी आत्मा अविकारी ही होने पर बुद्धि वृत्ति और आत्मा का विवेक विज्ञान न होने के कारण बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए गए शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाला आत्मा है ऐसी कल्पना कर ली जाती है मेरे विचार से अविद्या का ही यह अर्थ कर लेना बुद्धि वृत्ति अवि विवेक विज्ञान है ये अविद्या का ही ये अर्थ कर लो जब क्या कि विवेक विज्ञान नहीं हुआ तो अविद्या वही हो गई अविद्या का अलग अर्थ नहीं करना बल्कि अविद्या का ही ऐसा से कर लेना बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानी एक बार और देखेंगे जैसे आत्मा अभिकारी ही होने पर बुद्धिवृत्ति और आत्मा का विवेक विज्ञान न होने के कारण बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण किए गए शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाला आत्मा है ऐसी कल्पना कर ली जाती है तो ग्रहण करने वाला शब्दादि विषयों को ग्रहण कौन करता है बुद्धि आदि कौन ग्रहण करता है हाँ और ग्रहण करने वाला कौन मान लिया जाता है क्यों विवेक अविद्या के कारण अविद्या का क्या अर्थ है विवेक ज्ञान का न होना विवेक विज्ञान का न होना है यही अविद्या है जबकि है वो अविकारी और फिर भी अविवेक विज्ञान के अविवेक ज्ञान के कारण अविवेक विज्ञान ये ना उसका क्या हुआ अविवेक ज्ञान अब विज्ञान का है ज्ञान अब देखना एवं तो ये क्या बताया अविद्या को लेकर बताया ना अविवेक को लेकर बताया अविवेक को लेकर बताते हैं एवं यो, इसी प्रकार ही आत्म, अनात्म, आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञाने आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान से वहाँ विवेक विज्ञान शब्द था ना, ना, ज्ञान था, ना ज्ञान तो या ज्ञान शब्द है वहाँ अविवेक था तो यहाँ विवेक है मतलब विज्ञान और ज्ञान एक ही अर्थ है अर्थ में है ध्यान रखना विज्ञान और ज्ञान का एक ही अर्थ है इतना ध्यान रखना इसी प्रकार इस प्रकार ही आत्मा तथा अनात्मा से विवेक ज्ञान से आत्मा अलग है और अनात्मा इंद्री मन प्राण बुद्धि आत्मा अलग है आत्मा तथा आत्मा के विवेक ज्ञान बुद्धि बुद्धिवृत्ति रूप विद्या से विवेक ज्ञान भी क्या है बुद्धि बुद्धिवृत्ति है और यही क्या ये यह विद्या है अब ध्यान देना कहते हैं ना ये ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष होता, तो होता है तो ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष होता है तो ब्रह्म विद्या भी क्या एक बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि की हाँ वो कै कैसी बुद्धि की वृत्ति है आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान रूप आत्मा और अनात्मा के के सेजन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा इस प्रकार है तो ये आत्मा और अनात्मा के विवेक ज्ञान रूप बुद्धि वृत्ति रूप विद्या से यहाँ ध्यान देना विद्या के को ही बताने वाले ये दो शब्द है ठीक है विद्या कैसी है बुद्धिवृत्ति है विद्या कैसी है और कैसी बुद्धिवृत्ति है आत्मा तथा अनात्मा का विवेक ज्ञान रूप है अब ये मानते हैं ना कि एक ब्रह्म सत्य है और जगत सत्य नहीं, नहीं।, नहीं है तो ना न क्या वो था यहाँ पर ना सतो ना तो वहाँ पर बता सत किसको बताया था तो आत्मा को आत्मा। अब उससे भिन्न सब क्या हो जाएगा अकत हो जाएगा सत को ही सत्य कह देते हैं को ही क्या कह देते हैं सत्य तो ध्यान देना ब्रह्म ही एक सत्य है और कुछ भी वैसा सत्य तो अन्य सब कैसा है असत्य है तो जो ब्रह्म ज्ञान है ये ब्रह्म से भिन्न है कि नहीं है क्यों ज्ञान तो बुद्धि की वृत्ति है ज्ञान क्या है बुद्धि की वृत्ति है जैसे जो है ना आत्मा या ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है आत्मा कैसा है और ज्ञान स्वरूप होने के कारण ही सिद्ध है बताया गया था ना स्वतः सिद्ध क्यों है क्यूँकी वो ज्ञान स्वरूप है तो जो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है तो वो ज्ञान से ये स्वरूप ज्ञान लेना है क्या क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ये स्वरूप बुद्ध ज्ञान नहीं लेना है तो ये तो सबका है ही तो कि इस सब के होने से मुक्ति है क्या इसलिए जो है ना कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है तो जो बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है ना वो लेना है जो ब्रह्म विद्या है ना वो लेना है वृत्ति ज्ञान लेना है आपको वो तो उपनिषद वाक्य हो गए श्रवण से होता है तो ध्यान देना तो ब्रह्म कैसा है सत्य है और उससे भिन्न सब कैसा है असत्य, असत्य, असत्य है तो जो ब्रह्म विद्या मोक्ष के साधन है ये कैसी हो गयी असत्य हो गई ये कैसी हो गयी असत्य है ना तो ये विद्या तो का ही विशेषण असत्य रूपया, या असत्य रूप ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या कैसी है असत्य परमार्थता अविकारी ही आत्मा विद्वान कहा जाता है पंक्ति लगाइए इस प्रकार ही आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान अर्थात असत्य रूप बुद्धिवृत्ति अर्थात असत्य बुद्धिवृत्ति रूप विद्या से आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान अर्थात असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या से ही वस्तुता अविकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है अविकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है तो विद्वान किससे का किसके होने से कहा जाता है विद्या के होने से किससे विद्या के होने से तो यहाँ भाषिककार को जो ज्ञान मान्य है तो परोक्ष ज्ञान मान्य है या अपरोक्ष मान्य है अपरोक्ष कैसा मान्य है अपरोक्ष ज्ञान मान्य जान देना है ना परोसो तो सुन करके सबको होता है ना क्योंकि कर्म क्या असम्भव भी बता रहे हैं वो नहीं नहीं, नहीं। बुद्धि वृत्ति को लेकर के है ना तो आत्मा आत्मा का विवेक ज्ञान अर्थात असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या से ये असत्य बुद्धि वृत्ति रूप विद्या के होने के कारण परमार्थता अविकारी आत्मा ही विद्वान कहा जाता है तो वस्तुतः अविकारी आत्मा विद्या क्यों कहा जाता है उस विद्या के कारण उस विद्या के कारण ब्रह्म विद्या के कारण है अच्छा तो मतलब क्या है कि जो आत्मा है वही जानने वाला है विद्वान का क्या है जानने वाला जो आत्मा है वही जानने वाला है उससे भिन्न जानने वाला यदि आत्मा से भिन्न कोई जानने वाला हो तो स्थानू को दृष्टान्त बनाकर कह सकते हैं जैसे अभिकारी स्थानु को जानने वाले के द्वारा कर्म संभव हो जाते है ना वो इसी अभिकारी आत्मा को जानने वाले से कर्म हो सकते हैं लेकिन स्थिति विन है वहां विन है यहाँ विन है इसलिए यहाँ पर क्या है कि कर्म संभव नहीं लग जाएगा कहते कर्म ज्ञानी के कर्म, कर्म संभव वचन है ना ज्ञान मतलब ज्ञानी के कर्म में असंभव कहने के कारण ज्ञानी के कर्म असंभव कहने के कारण या ज्ञानी के कर्म असंभव बोधक वचन होने के कारण ज्ञानी के कर्म असम ज्ञानी के कर्म असंभव बोधक वचन होने के कारण या ज्ञानी के कर्म में असंभव है ऐसा बताने के कारण ज्ञानी के कर्म असंभव है ऐसा बताने के कारण शास्त्र शास्त्र यानी कर्मान विधि शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया जाता है वे अज्ञानी के लिए विही थे तो ज्ञानी के लिए कर्म संभव नहीं है तो शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया जाता है वो किसके लिए होंगे कि ज्ञानी के कर्मों के संभव न होने का कथन होने के कारण शास्त्र यानी शास्त्र से जिन कर्मों का विधान किया जाता है वे अज्ञानी के लिए विहित है ऐसा भगवान का निश्चय ज्ञात होता है ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्णम उद्यते पूर्ण Was kombiniert das